सुनिया मे आम श्री रंग सुत मई ृतवा सचिवेवी सृा ओम शांति शांति शांति यारह वो है न मंत्र तो शायद हुआ ही होता भाष्य चलेगा उच्चारण करें अच्छा तप्रदवस्यरण्ये शांता शाता विसो वैश्चर्य चरताच सूर्यद्वारण ते विरजा प्रयामृता साषोह ह व्यत्मा श्रद्धे ये भाष्य में ये मतलब जो लोग कौन पुनः तद विपरीता पीछे जो बताया था ना पीछे से? से जाने वाले कर्मी कर्मी जो कर्मी हैं उनसे विपरीत है जी। उनसे अलग है तो, आ... मतलब ये उपासक है हाँ। तो पीछे जो कर्मी बताया था इष्टापूर्ण मन्यमाना कहा गया था ये कर्मी हो गए तो इनसे विपरीत है ज्ञानयुक्त वा अथवा ज्ञान से युक्त ज्ञान बोलते युक्त विपरीत ज्ञानयुक्त उनसे विपरीत मतलब या तो उनसे विपरीत उपासक अथवा कर्म के साथ उपासना से दोनों या तो केवल उपासना अथवा समुच्चय तो विपरीता ज्ञानयुक्त का वा नस्था उनसे विपरीत ज्ञान से युक्त मतलब उपासना से युक्त है ज्ञान शब्द से शे लेना उपासना लेना वो ज्ञान नहीं तत्व ज्ञान नहीं क्योंकि प्रकरण है ना अपर विद्या का है पर विद्या का तो है ही नहीं तो इसलिए ज्ञानयुक्त मतलब उपासना उपासनायुक्ता का वानप्रस्था वैकानस वानप्रस्थ का मतलब वैकानस उनको वैकानस कहते हैं और सन्यासी नश्चय बोलते श्रवणा सन्यासी को श्रमणा कहते तो ये जो सन्यासी है ना परमहस नहीं लेना अन्य जो सन्यासी है ना चार प्रकार के सन्यासी मानते लोग छे नारद परिराज में छे माना है को भाुदाक, भाुदाक, हम्स, परम और अपना परमहमस तुरिया अवधुत अवधुत आदि के तो ऐसा तो प्रसिद्ध चार है जीवन मुक्ति विवेक में विद्यारण ने चारों को भाग किए जीवन मुक्ति विवेक है ना विद्यारण ने कांस परमांश और परमांश परमांश में दो भाग हैं विविधा और विद्वत विद्वत बोलेंगे विद्वत सन्यास मतलब ज्ञान के बाद जो सन्यास है ज्ञान हो गया उसके बाद संन्यासरो ज्ञान के बाद संन्यास क्यों जीवन मुक्ति का आनंद लेने के हाँ, और ने जो सन्यास लिया है ना वो विद्वत है मतलब जीवन मुक्ति का और एक जो सन्यास होता है संवक जा, ज्ञान हाँ, ही मोक्ष का साधन मान रहा है वो अंग हो गया <coughs> वो अंग हो और ये अंग ने ये स्वभाव है उसका वो स्वभाव है कुटीचक का मतलब ये है मान दीजिए घर से उसको वैराग्य हो गया और तीर्थ यात्रा आदि में रहने में समर्थ नहीं है इतना शरीर साथ नहीं दे रहा है तो, तो, मन नहीं लगे तो यात्रा तो, में सभी का मन तो नहीं लगे नहीं लगे रहने के लिए भी इतना शरीर से भी थोड़ा समर्थ नहीं है जैसा मन भी नहीं लगता और समर्थ भी नहीं मान लीजिए कई ऐसे होते हैं कि एक जगह बैठ करके साधन करने का तीर्थयात्रा में भी कहा एक जगह में बैठ सकते हैं तीर्थक क्षेत्र में अच्छा कुटिया दिले। बदलना पड़ता होगा ना, जो ना बदल नहीं तीर्थ यात्रा नहीं। कभी, कभी, कभी।, कभी कभी ऐसे निरंतर नहीं तो कुटिया में बस अपना ही घर का मकान है बगीचा आदि तो मैं दूर में कुटिया बना दिया उसमें रहे घर से इतना ही संबंध है केवल विक्षा मात्रा और कोई नहीं और उसका कोई संबंध नहीं उनका सुख दुख में कोई मतलब नहीं उसका केवल विक्षा लिया अपना भजन हमारे इधर है एक आ? और सफेद वस्त्र में रहते हैं घर नहीं अच्छा बहुत लोग होते ऐसा ऐसा होते बहुत तो उसको बोलते हैं कुटीचक और ये यदि थोड़े समानता है तीर्थ क्षेत्र में रहते हैं बस कुछ साल वहाँ कुछ साल ऐसा ये है बहुत इनमें दोनों में शिका सूत्र रहते हैं कुटीचक बहुत कर्म आ? भी करते और उससे ऊपर हम्स हमस और अंतिम है परमा परमा का मतलब सर्वकर्मा संसा हमसे तो बोलते हंसी जो मन के परमात्मा की ओर चलने वाले देखे हमसे सूर्य को भी बोलते हैं उसमें भगवान सन्यास ही होता है माने उसमें जने और शिखा सूत्र नहीं। नहीं हमसे में भी मानते शिखा सूत्र मानते मानते भी मानते कुछ लोग उसमें मान सुद्र रहता है नहीं उसमें भी लाल रहता है और दोनों में लाल नैस्टिक तीनों में रहेगा नैस्टिक में है वो लाल रहता। क्योंकि ब्रह्मचार्य के दो क्या है ना कुरवाण और नैस्टिक कुर में सफेद रहता है नैस्टिक में भी कुछ लोग पीला भी देते लाल भी। तो ये हम्स हो गए हम्स के बाद परामांस तो परामांस का मतलब है सर्वकन्या कर्मा संन्यास हो गए सारा उसमें एक विभिन्शा है विभिदश बोल दो जानने के लिए तत्व जानने के लिए है तब तक वो एक जगह रह सकते हैं ऐसा है गुरु के साथ अथवा कोई अध्ययन आदि के उसके बाद परिभ्राट परिभ्राट माना तो इसलिए वो विद्वत सन्यास वहाँ आया एक जगह जागह बादशाह बोल दिया तो संसने के बाद गिरी के अंदर तो नदी पुले इन्हें अरण्यम गच्चे ना प्रत्यागत चलते रहे चलते रहे श्री जहाँ गिर गए गिर गए ऐसा इसलिए देखिए ज्यादा छात्र में सन्यासी का है परंतु उल्लेख नहीं मिलता है कहाँ गए क्या कोई याज्ञा बल्कि यहाँ तक लिया आगे कहाँ गए पता नहीं नहीं मिलता है तो इसलिए हम बता रहे हैं संन्यासी नश्चा या तो वाना प्रस्थ अथवान्यास न हो गया अपने ये बता दिया ये शब्द का अर्थ किया मंत्र में ये शब्द है ना उसका दो लिया वानाप्रस्थ और सन्यासी और उनके लिए क्या करते वो लोग बता रहे तपा श्रद्धे दो है ना तपा और श्रद्धा दिवचन है तपा श्रद्धा तो श्रद्धा सीलिंग होने से वहाँ ऐसा रमा रमे बनता है ये कारण पूर्ण होता है तप का अर्थ कर रहे हैं स्वाश्रम विहित कर्मा बस यही ऐसा अच्छा तो तप का बहुत अंतर है अर्थ है तो यहाँ मतलब अपने आश्रम में जो विधान किया है अलग अलग के लिए अलग कर्म है ना एक जैसा ही नहीं तो अपने अपने आश्रम के अनुसार विधान किया हुआ कर्म का नाम है तप है जैसा ब्रह्मचर्य के लिए अलग कर्म है गृहस्थी के लिए अलग है गृहस्थी के लिए ज़्यादा कर्म है ये जग होता है बादशाह कर्म में उनके लिए ज़्यादा कर्म क्यों है उसमें अधिक कर्म है विशेष संस्कार आते हैं वो भी न और भी ये जो पंचयज्ञा आदि है वो सब कर्म है ना शास्त्रीय पंचायज्ञा गृहस्थी के लिए अग्निहोत्र भी उनके लिए अग्निहोत्र भी उनके लिए ज्योतिषोम है ये सब अन्य जितने भी कर्म है पंचयज्ञा तो है पांच पाप के लिए वो उनके लिए अलग है बली वैश्वे हाँ वो तो स्वाध्याय यज्ञ है और उसके बाद ब्रह्मयज्ञ स्वाध्याय करना और पितृयज्ञ है और उसके बाद देव यज्ञ है और उसके बाद अंद्री यज्ञ अतिथ यज्ञ है और बलिवैश्वेवादि पांच यज्ञ है क्योंकि बृहत दांडा में कहा दिया ना उसको भोग भोग्या कहा दिया, लोक गृहस्थी को क्योंकि सारे आप पीली का परियंता सब उसमें आसिल हैं ना सबको खिलाने वाले <coughs> तो ये ये हो गया अपना तपकार्त श्रद्धा का अर्थ कर रहे है वो जो आस्तिक बुद्धि है ना वो श्रद्धा नहीं लेना यह अर्थ कर रहे है हिरण्य गर्भा हिरण्य गर्भ मतलब कार्य ब्रह्मा तो कार्य ब्रह्मा आदि को विषय करने वाली विद्या का नाम यहाँ श्रद्धा माने उपासना उपासना श्रद्धा का मतलब उपासना तो ये हो गया ते ये ऊपर ये ना ये मतलब पानप्रस्थ और सन्यासी ते तपा श्रद्धे उपवसंती तप मतलब अपना वर्णा अपना अपना आश्रम के अनुसार कर्म और उपासना करते हुए निवास करते उपवसंती उपवसंती का अर्थ कर अरण्ये अर्थात वो श्रद्धा आदि के द्वारा वन में ही रहकर सेवन करते वन में रह करके वन में निवास करते हैं बोलते निवास करते उपवसंति सेवंती कुत्र अरण्य अण्ये वर्तमाना संता, अर्थात अरण्य में ही जंगल में ही रहते हुए आदि के द्वारा वो सेवन करते उपासना आदि करते रहते और कैसे वहाँ शांता शांत कर्त कर रहे उपरता करणग्राम विद्वांसो ऊपरता कर्णग्राम विद्वांसो कारण बोलते इंद्रिया साधन इंद्रिया मुख्य रूप से इंद्रिया इंद्रियों को कारण बोलते हैं ना शरीर का नाम है कार्य कार्य संगत तो जिसके इंद्रिया विषयों से निवृत्त हो गए बौद्ध समाज से उपरत इंद्रिया समुदाय एशाम अर्थात जिनके आदि विषयों से निवृत्त हो गए ऐसे विद्वान लोग ये सन्यासी के संचे दो बताया था ना ऊपर विद्वान शब्द से लेना सन्यासी और ग्रहस्थ ये वानाप्रस्थ कैसे ग्रहस्थ ज्ञान प्रदाना अर्थात ज्ञान बोलते उपासना प्रदान उपासना ये वानाप्रस्थ वाना हो गए ये शब्द से दो लिया था ना भाष्यकार ने एक तो लिया था स्थ लिया था और सन्यासी। सन्यासी सन्यास। को लिया विद्वान शब्द और यहां से लिया तो इसलिए। एक उपासना प्रदान इंद्रिया विद्वांस जिसके इंद्रिया विषयों से निवृत्त हो गए ऐसे विद्वान लोग और ग्रहस्त क्या बोलते और कौन से गृहस्थ ज्ञान हाँ। मतलब प्रदान कर्म ज्ञान बोलते उपासना प्रधान है कर्म ग्रद्धा शब्द है ठीक है ऐसा तो तप जो है वो विद्वान के साथ लगा करके श्रद्धा जो है उनके साथ लगाना चाहिए दोनों ले सकते है श्रद्धा तो का उपासना कर दिया उपासना उनमें भी रहेगा ऐसा नहीं मुख्य उन्होंने विद्वांस विद्वांस है तो फिर उनमे उपासना न होकर के तप ही रहेगा नहीं तब हो तो, तो वो भी हिरण नगर भी के करेंगे ना वो भी इसलिए मुख्य रूप से उधार लिया उन्होंने उपासना दोनों में थी मैंने यहाँ विद्वान है जिन्होंने न न उठाएंगे तो, तो अपना इसमें कैसे मानेंगे अपार विद्या में नहीं आएंगे ना वो <laughs> वो नहीं इसलिए यहाँ एक यहाँ नहीं बोलते भाषा कार ने वहाँ सन्यासी बोल दो गृहस्थ सन्यासी ना अन्यत्र उठाए छांदो के मिशे संयासीना वानाप्रस्थव वा रहे ना वो त्रयो है ना उसमें उठाया है त्रयो धर्मस्कंद तो वानाप्रस्थ लिया और सन्यासी नश्चन बोलते गृहस्थ सन्यासन आनंद बोल दो गृहस्थ सन्यासी कई तो कुटीचे चाहते पर ना तो परम चाला उसके बाद वहाँ जंगल में इस प्रकार श्रद्धा और तप के द्वारा निवास करते हैं तो जीवन कैसे चलेगा उनका खाने के उसमें वेदातवाक्यु सदा तो भिक्षात्रे चतुष्टिवंत अशोकवंता करोपीनता और वहाँ भी क्या है पाणी द्वयम भोगात्र पात्र भी ने हाथी धोन पाणी द्वयम भोग तो ममात्र कंता नीमिव कुयता गुदड़ी के ऊपर भी आ सकते है। उसको भी उपेक्षा नहीं इसलिए महाराज जी का दर्शन किया नहीं उनका दर्शन नहीं किया था तो और परिग्रह उसी का बोलते एकांतवास तो इसका एक तो अर्थ कह रहे परिग्रह अभावाद तो परिग्रह न करने के कारण भिक्ष तो चरण का आचरण चरंग करते है इसलिए वन में निवास करते हो तो इति इति परिग्रह अतः निवास करते और वे लोग इस प्रकार रहने वाले सूर्यद्वार उत्तर सूर्य उपलक्षित उत्तरायण कर सूर्य के द्वार उपलक्षित उत्तर मार्ग सेयण मार्ग से मार्ग तो उसको देवायन कहिए अर्थिर कहिए अथवायन कहिए उत्तरायन ते। अभी जैसा वहां उठाया ब्रह्म सूत्र आदि में जैसा कोई उपासक है दक्षिणायन में मर गए वो तो शायद ब्रह्मलोक में नहीं जाता होगा। <ँछ> उपासक है दक्षिणायन में मर गए अथवा गर्मी है उत्तरायण में मर गए नहीं नहीं वो तो आया है ना वो उनके देवताओं को जो है इसलिए वहाँ देवता प्रदान प्रधान हाँ। ये प्रदान नहीं तो वहाँ उठा उसमें फिर ऐसा नहीं हो <laughs> तो बीच में तो उत्तरायण तक इंतजार तो क्यों किया पूरा बक्स ने बोल दिया तो पितृवचन प्रतिपालनार्थ पिता का जो वचन है ना इच्छा मृत्यु तो ये बादशाह करने की तो दूसरा एक है वहाँ दिखाया नहीं उनका दूसरा मुख्य प्रधान ये है तो उनका वचन था जब तक हस्तनापुर सुरक्षित ना हो तब तक मैं प्राण नहीं छोड़ूंगा अभी देखिए महाभारत युद्ध समाप्त कभी होगी गीता जयंती दिसंबर में आती है अधिक से अधिक तो उसके बाद महाभारत पंद्रह दिन अठारह दिन गिना दीजिए तो मतलब जनवरी बारह दस दस तक आता है और उसके बाद थोड़ा दिन भी को वैराग्य होगा छोड़ गए थे समझाते समझाते को बहुत वैराग्य वैराग्या था, बिल्कुल। वैराग्या था। बिल्कुल ना बिल्कुल ऐसा वैराग्य वैराग्या था बिल्कुल माताजी से रूठ गए थे तो कैसा जोर झूठ बोलते करण भाई मालूम बड़ा है ना भयंकर सभी छाप दिया था उन्होंने बहुत ही हो गया तो बाद में कृष्ण ने समझा समझा अर्जुन को भी वैराग्य हो गया तो दोनों को समझा समझा करके बाद में कृष्ण ने तब तक वहाँ उत्तरायण आया था तो उत्तरायण में जाकर उसका राज्य हो गया तो बीच देखा अभी हरिचनापुर सुरक्षित है मेरा काम हो गया इसलिए वो भी एक दीपावली के बाद में कार्तिक मास में एकादशी आती है ना जो देव प्रबोधनी एकादशी हाँ। उसके बाद तीन चार दिन मनाते हैं कुछ वो जो है आ, हमारे में दीपक जगला हाँ। को उपदेश किया उन दिनों में ऐसा कुछ है क्या ऐसा तो नहीं है किस्मे? वो जो कार्तिक है वो तो पहले हो जाता है नहीं पहले भी किया ऐसा नहीं है में तो क्या उसे पहले भी उपदेश कर तो हो सकता वो वाला बाद में जो इतना शांति पर्व है ना वो बाद तो में में उपदेश आ, इतना भी लेटे थे युदिष्ठ ने उपदेश किया था उसी समय में ना द्रौपदी हंस पड़ी थी बढ़िया बढ़िया बड़ी उपदेश है शांति पर्वा और अनुशासन पर द्रौपदी सुनते हसे गए तो बेटी क्यों हंस रहे तो, तो आप ऐसा ऐसा उपदेश कर रहे एक से एक उस समय में आपको क्या हुआ था मेरे जो भरे हुए सभा में साड़ी खींच रहे थे उस समय में आपकी बुद्धि क्या हुई थी इतना उपदेश कर रहा उस समय क्या हुआ था तभी एक श्लोक है मुझे याद नहीं बख्शितम दुर्योधन का मैंने अन्न खा अर्थस्य दास हो पुरुषो न पुरुष दुर्योधन के मेरे बुद्धि बेस्ट हुए ये। में साथ ये भी नहीं, पड़ता है नहीं होता है कभी होता है तो, नहीं, नहीं, सब विरोध तो कर सकते थे ना केवल विदुर ने एक विरोध किया था कौरों का अन्न खाया इसीलिए हाँ उनके वहा है ना कौरों का अन्न खाया था हाँ, ना तो उनका खाया देखिये वहाँ सभा से विदुर थी तो उठ के गए थे केवल एक विकर्ण ने विरोध किया था दुर्योधन का भाई था ना विकर्ण ये तो अनुचित है बाकी किसी ने विरोध नहीं केवल विकरण ने विरोध किया था बैठे तो है तो तो पुत्र है, नहीं, नहीं, नहीं। है। दुर्योधन उसी का भाई युद्ध के समय भी वो युद्धि नहीं गया नहीं था बाद में उधर ही विकर्णों को है ना भीम नहीं मारता उनको छोड़ देता जाओ तुम तुझे नहीं मारूंगा उस समय सब सभा में तू अकेला विरोध किया था इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ जाओ तुम वो बोलता नहीं उस समय वो मेरा कर्तव्य इस समय मेरा ये कर्तव्य भाई के साथ किंतु युद्ध मुझे करना है भीम समझाता नहीं तुझे मारने की मुझे इच्छा नहीं हो रहा तुम जाओ नहीं मानता तो उसको भी मार देता युद्ध में ऐसा था उसको भी मार देता ना बाद में वो बोलता नहीं उस समय मेरा वो करता कर्तव्य था अभी मेरा भाई के साथ छोड़ नहीं सकता मैं बस उसमें युद्ध करके मार देता तो ये बता रहे पता पता बोलते ये पंत है मार्ग उत्तरायण के मार्ग ते इस प्रकार उत्तरायण मार्ग वाले हैं ना वे विराजा विराजा बोलते विराजा सा आगे उठाएंगे ये जो विराजा है ना पूर्ण रूप से नहीं है अपेक्षाकृत लेना पूरा पक्षी उठाएंगे हाँ ज्ञान परख लेंगे ना पूरा पूर्व पक्षी तो विरजा विरजा बोल दो क्षीण पुण्य पाप कर्मणा संता विगत रजा विगत रजा विरजा तो रज मतलब क्या है बंधन का कारण दोनों पुण्य भी पाप भी दोनों बंधन का कारण ये रजोगुणी हो गया ना विगत रजा रज का मतलब यहाँ बलिनता बलिनत दोनों बंधन का कारण लीजिए hmm. दोनों पुण्य पाप दोनों hmm. पाप तो ठीक है पुण्य को भी ले रहे हैं hmm. दोनों वो भी मतलब इतना है पाप बंधन का ही कारण है पुण्य बंधन का भी कारण है बस इतना अंतर एक में भी hmm. लगेगा ही <laughs> लगेगा यदि आप सत्कर्म कर रहे हैं सकाम रोह के बंधन का कारण हो गया यदि आप सत्कर्म कर निष्काम रूप से पुणिवृत्ति oh, का कारण इसलिए सत्वगुण दोनों बंधन का कारण भी है मुक्ति के कारण तो रजोर तमुगुण बंधन का ही कारण बनता है ये और भी, भी, भी लगता नहीं हैं। दोनों में तो ही बोले क्षीण पुण्य पाप दोनों ले रहे ना उसके अंदर पुण्य भी है ना पाप दोनों संता इत्यर्ता ये विराज कार्तिक है जिसका पुण्य पाप सारा समाप्त हो गया ऐसा प्रयांती प्रया कारणी गचंती कहा जाते हैं है यहां सत्यलोका अवामृत सत्यलोकादो अमृत कहाँ जाते हैं? बता रहे यत्र बोलते योकादो ऐसा है आगे अमृत है अवादिश हो गया सत्यलोकादि में सप्तमी हाँ सप्तमी का सत्यलोकादि है ना है ना ना कार्यब्रह्म पुरुष है है है है है और आदि आदि हरो बनता सा उस सत्य में अमृत अमृता सपुरुषा कार्य ब्रह्म हाँ हिरण्य गर्भ तो प्रथम जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ है हाँ प्रथम मतलब सबसे पहले प्रथम है भी कहते हैं आजा है किंतु प्रथम जीव मानते हो प्रथम जीव समी जी सबसे जीव है प्रथम जीव है। तो प्रथम जा गरबा सारे ब्रह्म हिरण्य गर्भ हिरण्य युवा गर्बा सोने के समान है सारा शरीर आश्मू उसके दाढ़ी मूच सब आना कशिक पर्यंत तो हिरण्य गरबा ही अव्यत्मा और वो कैसे है अव्यय आत्मा अविनाशी अतः अव्य बोलते अव्य स्वभाव यावत आतंतिक अव्य नहीं लेना यहाँ बोल रहे स्वभावो स्वभाव यावत जब तक संसार है संसार की गति है तो वहां तक वो रहेगा यावत संसार हा? जब तक संसार है तब तक है संसार मतलब उसकी भी शौचालय है ना तब तक इसलिए बोला बोलते जब तक जो संसार की गति तो है तो है वहां तक है तब तक स्थायी है।, है तो सौ साल तक मान लीजिए सौ साल तभी तक उन्होंने कहा अविनाशी है जब तक संसार है बस ए तद अंतस्तु संसार गत है की गति वहीं तक है क्योंकि हिरण से ऊपर संसार की गति नहीं है एक विद्या विद्याम्य अपार विद्या के द्वारा गम्य बोल तो प्राप्त होने वाली गम्य तो प्राप्त बस यहीं तक के संसारी ज्यादा से ज़्यादा वहाँ तक तो विद्या अपार बोल तो अपार विद्या से प्राप्त होने वाली संसार की गति तो यहाँ तक की हाँ हिरण्यकर्द तक ही बस आगे नहीं तो मतलब अपार विद्या की सीमा इतनी अंतिम सीमा पूर्व पक्षी बोल रहे नु एतम मोक्ष के परंतु कोई कोई इसी को ही मोक्ष मानते हैं हिरण्य को जो प्राप्त है इसी को मोक्ष मानते हैं क्योंकि स्तुति में विरजा शब्द भी आया है ना है ना सूर्य द्वारेण ते विरजा जो पुण्य पाप से रहित तो कौन होता है मुक्त पुरुष तो इसलिए इसको मोक्ष भी मानते तो इसलिए मोक्ष क्यों नहीं मानते तो ये बोल रहे किच्चन थी किम मोक्ष सिद्धांत बोल रहे ना यह मोक्ष का परिभाषा घटेगी नहीं बोल रहे यह वा सर्वे प्रविलीयते कामा मुक्त पुरुष कैसा है यह व सर्वे काम प्रविलीयते वोल तो अस्मिन व शरीर यह शब्द से लेना इसी शरीर में अथवा इसी लोक में उसकी सारी कामना क्या होती लीन होती जिसकी कामना लीन हो गई तो हिरण में भी जाएंगे क्यों मुक्तपुरुष का लक्षण बता। सर्वे बताए यह बोलते अस्मिन्व शरीर अथवा अस्मिन् लोके दोनों दिवसे सर्वे कामा किम काम कि सारी कामना यही लीन होती यदि कामना लीन हो गई वो हिरण्य गर्भलोक जाएगा क्यों ते सर्वगम सर्वतः प्राप्य धीरा युक्तात्म सर्वेव आविशंति ते बोलते इस प्रकार संयमित चित्त बाले बिल्कुल संयमित्व वाली कौन धीर पुरुष धीरा सर्वगम सर्वता प्राप्य इस प्रकार जो बिल्कुल इंद्रियादि बुद्धि संयमित के वो धीर पुरुष सर्वगत ब्रह्म को सर्वगत ब्रह्म को सभी वर्षे प्राप्त करके सर्वगत मानव व्यापक हाँ व्यापक सर्वत्र व्यापक सर्वत्र व्यापक सब वर्ष बोलते व्यापक रूप से प्राप्त करके सर्वत प्राप्य धीर सर्वमेव सर्वत्र व्याप्त सर्वत्र व्याप्त सभी वर्षे प्राप्त करके सभी में प्रवेश कर देते तो सभी में प्रवेश करते वो सभी में कैसा प्रवेश होगा रूप हो मतलब मान लीजिए घटे के अंदर जो आकाश है घटे के अंदर तो हम जब तक घटा आकाश कहते हैं तो उसको फोड़ने के बाद वो घट आकाश है महाकाश हो गया और तो महाकाश बन के सभी में प्रवेश हो रहा है वो ही महाकाश रूप और व्याप्त कैसे भाषा ने वहां दृष्टान दिया छिन्न घटा युवह जैसे घट के अंदर आपने दीपक रख दिया घट में छिद्र है बाहर प्रकाश इतार है घट फोड़ने के बाद वो क्या होता है प्रकाश व्यापक होता है ऐसा बताए तो इसलिए बोल रहे सर्वमेवा अविशंति इत्यादि इत्यादि जो श्रुति है ये मुक्त पुरुष के लिए बता रहे यही क्या है मुक्त पुरुष के लिए किंतु यहाँ तो ऐसा ही नहीं यहाँ तो ऐसा है और दूसरा बात है इत्यादि श्रुति एक और अप्रकरणाश्च दो इत्यादि श्रुतियों के द्वारा ब्रह्मवित्त को इस लोक में संपूर्ण कामना आदि समाप्त होती है वो ब्रह्मलोक में नहीं जा सकता सर्वभाव को प्राप्त हो जाता है एक और दूसरा है अप्रकरण ये प्रकरण है अपर विद्य का अपर विद्य का है वो तो पर विद्यक है दो हेतु अपरविद्या प्रकरण ही प्रवृत्ता ये तो विद्या का प्रकरण है प्रवृत्ता नहीं अकस्मात मोक्ष प्रसंग निरूपण कर रहे विद्या का विषय तो ये एकाएक पर विद्या का विषय क्यों आएगा वहाँ तो ये विरुद्ध माना जाता है अकस्मात बोलते बिना कारण से तो मोक्ष का निरूपण करना उचित नहीं तो पूर्व पक्षी कहेंगे विराज कैसे बता रहे श्रुति विराज शब्द है ना मंत्र में हुँ, हुँ, द्वारे विराजा, तो आप विराजा नहीं वाले बताया था पूर्ण रूप से पुण्य पाप समाप्त होगा उसे गमन ही नहीं होगा जहाँ भी गमन होता है कोई ना कोई प्रयोजन को लेके प्रयोजन बिना मंदू पिना प्रवर्ता थी इसलिए उसके अंदर कोई ना कोई इच्छा थी पहले सूक्ष्म तो इसलिए मान है जो आंग्रोपासक है वो ब्रह्मलोक में क्यों जाता है अभेद रूप से उपासना कर रहे हैं ना नहीं जाना चाहिए ब्रह्मलोक में किन्तु पहले उसके अंदर इच्छा थी मुझे ब्रह्मलोक प्राप्त करना तीव्र इच्छा वही इच्छा उसको ले जाती तो इसलिए आपेक्षिकम समस्तम अपर विद्या कार्य साध्य साधन लक्षणम जो अपर विद्या का जो कार्य है ना वो साध्य साध्य और साधन रूप है साध्य और साधन जितने भी, अपरे, इतने अपरे भी विद्या जो है वो साध्य साधन साध्य साधन संपन्न है क्रिया कारक फल भेद भिन्नम और उसमें क्रिया है कारक है फल रूप भेदों से अलग अलग है क्रिया अलग है कारक अलग फल अलग है द्वैतम है तो द्वैती जहाँ भेद है वो ही hmm. एता यद प्राप्ति अपरा विद्या का अंतिम वहां अपरा विद्या का वहां तक एक है hmm. hmm. अंतिम अपर विद्या का सीमा तक तो अंतिम विद्या अंतिम सीमा hmm. यद यदिगर प्राप्तिवसान hmm. वा इसके लिए मनु ने भी कहा दिया मनु उक्तम मनुजी को मानते हैं सांख्य स्वामी जी आज दर्शन में फिर जो है, है अनिश्वर तो वादी वो कैसे मानी गए नहीं अनिश्वर वादी इसलिए वेद को मानते वेद सम्मत है क्यूँकी आस्तिक का लक्षण है अस्थि वेद वेद प्रमाण जिसका वो आस्तिक है सांख्य ईश्वर को नहीं मानते मीमांसक भी ईश्वर नहीं मानते अच्छा। फिर भी आस्तिक हाँ, वेद को बस कुमारी भट्ट ने इसीलिए वेद के रक्षा करने के लिए ईश्वर को हटा दिया वेद को सिद्ध करने के लिए क्योंकि मान दीजिए आप यदि ईश्वर को मानते हैं तो बुद्ध ईश्वर है ईश्वर का अवतार मानते है ना बुद्ध को अवतार मानते अवतार तो उसका वचन मानना पड़ेगा बुद्ध का वचन वेद का निंदा इसलिए ईश्वर है ही नहीं <coughs> बुद्ध को खंडन करने के लिए ईश्वर को माना नहीं माना क्योंकि यदि ईश्वर मानेग तो, तो उसका वचन मानना पड़ेगा ईश्वर को मानने से आस्तिक दर्शन में ईश्वर को मानने से तो उसकी भी बात माननी पड़ेगी ईश्वर मानते उसका वचन मानना पड़ेगा ईश्वर वेद्वर वेद से अतिरिक्त को ईश्वर है तो इसलिए बोल मनुजी ने भी कहा दिया मनु न उत्तम स्थावराद्याम संसार मनुजी ने भी कहा दिया है स्थावर से लेकर स्थावर बोलते सबसे माना जाता है तो वहाँ से लेकर क्रमशः संसार का गति का उन्होंने वर्णन किया कैसे कैसे होती करके मनुजी ने गति नम ब्रह्मा विश्व धर्मो महान अव्यक्तमेवचा तमाम सात्विक हमेताम गति माहूर्मनीषिण इस प्रकार गति बता दिया ब्रह्मा है सबसे उसके बाद मरीच आदि प्रजापति मूल है ब्रह्मा ब्रह्मा के बाद उनके जो मानस पुत्र आदि है ना मरीच्यादि प्रजापति मरीच सूर्य को भी बोलते हैं कहीं पर सूर्य को मरीच है तो ही परंतु मरीच दूसरे सूर्य तो के किरण को मरीच मरीच्यवान बोलते हैं माली के हाँ, किरण है जिसका है मरीची। <coughs> जैसे मरु मरीजी का क्या बोलते मरु मरीची। क्या मरीजी का क्या मरु भूमि में देखने वाले किरण मरीच मान मान कर है है है माली माली मतलब एक कश्यप उसके बाद है ना प्रजापति प्रजापति ये ये प्रजापति का भेद तो मरीची आदि जो प्रजापति देखिये प्रजापति का अर्थ अलग अलग माना है वहाँ हिरण्यगर्भ गर्भ से लेकर पिता तक प्रजापति माना जाता है उसको प्रकरण को प्रकरण को देखना आ, पड़ता है गर्भ को भी प्रजापति बोलते हैं उत्पन्न करने से वो तो प्रजापति तो यहाँ मरीच आदि जो प्रजापतिगण ब्रह्मा विश्वत्र जो और उसके बाद धर्म प्रजापति के बाद धर्म बोलते हैं यमराज और महान महातत्व और अव्यक्त में और अव्यक्त ये क्रम से नहीं लेना तो इस प्रकार इनके लोगों को प्राप्त करते हैं किस किस का ब्रह्म लोक को मरिच्चादी प्रजापति लोक अथवा यमराज लोग अथवा महत्वलोक अथवा को प्राप्त करते हैं कैसे उपासक को भेद को लेकर जैसे जैसे उपासक उपासना करेंगे इन्हीं इन, इन लोगों को प्राप्त करते हैं महत्व से भी स्वामी जी कार्य को ही लेते हैं हाँ कार्य ब्रम लेते महत्व समस्ती महत्वपास प्राप्त होते हैं हाँ, कारण ब्रह्म को।, को मतलब हिरण्य के द्वारा ईश्वर की उपासना होती है ना निर्गुण उपासना भी होती है पंचदशी अच्छा में स्पष्ट कहा गया ध्यान प्रकरण में है ना पूर्व पक्षी ने के निर्गुण की कैसा उपासना हो अब निर्गुण ब्रह्म का चिंतन कैसा कर रहे हो वेदांत तो चिंतन करते हैं ना निर्गुण ब्रह्म की उपासना क्यों नहीं होगी देखिए ध्यान में उठा है उसमें प्राप्त करेंगे उसी को हिरण्य को किन्तु वह निर्गुण भाव निर्गुण की भी उपासना होती है ऐसा सिद्धि की ध्यान दी के पंचादी का ना ध्यान दी प्रकरण तो उत्तम सात्विका सात्विकीम एताम ये सब है उत्तम बोलते श्रेष्ठ सात्विक गति है यहाँ गिना दिए है ना जैसे जैसा उपासना भेद से अलग अलग गति को प्राप्त होते हैं मान ये सभी पद जो हैं ऐसे लगता है कि ये स्वर्ग से ऊपर ही हैं ये जो है हाँ, सारे ऊपर ये उपासक केले है ना ये हाँ। तो कर्मी के लिए है ये सारे उपासकों के ये उपासकों को प्राप्त होने वाले यमराज जो है ये स्वर्ग के ऊपर है तो स्वर्ग का यमराज धर्मराज है ना वो <coughs> तो सात्विकम जैसे जैसा सत्व गुण है उसके अनुसार अर्थात उपासना तारतम्याद अन्यत्र उपासन के तारातम्य से hmm. तो सात्विकीम एताम hmm. कहे hmm. गतिम ये जो सात्विक है उत्तम सात्विक गति को प्राप्त करते गतिम आहु ऐसा मनोज ने कहा मनीषिण मनीषिण आहु लोग ऐसा मनुज ने भी कहा अतः hmm. <laughs> ये आपने जो बता दिया hmm. ये जो हिरण्य गर्भ तक ही अंतिम गति है अपर विद्या के hmm. इसलिए हम ब्रह्म विद्या आप नहीं ले सकते क्योंकि hmm. तत्व लेते हैं वो श्रुति इसमें घटेगी नहीं नहीं और प्रकरण से वसर्वे ये से दो बताए ना ये वा और ते सर्व सर्वता धीरा ये सब विरोध हो जाए और न तण उत्क्रमंति अत्रीयक्षण लीजिए ब्रह्मविद्रह्मविद आप परम ये सारे श्रुति विरोध हो जाएगा इसीलिए अपरा विद्या का है उसमें परा विद्या कर श्रीनगर बता के ही गति है मुक्ति है। है। नहीं है बताएं हां मुक्ति सद्धियों है क्रम हाँ, मुक्ति हूं सद्यो मुक्ति सद्यो मुक्ति आदि नहीं ओम पूर्णमदः पूर्णिवदो पूर्णः पूर्णमिदं पूर्णमेवा वसिष्यते ओम शांति शांति शांति शंकरम शंकरो